तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष कला समृद्धि जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से दो हमारे खास गेस्ट जुड़े हुए हैं रमेश पवार और सूरज बने तो इन दोनों से हम लोग बातें करेंगे कला समृद्धि क्या है किस तरह से ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं वो सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से रमेश एंड सूरज जी का बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद सर जी शुक्रिया कैसे हैं आप हम तो एकदम बढ़िया सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप कैसे सर <laughs> बस आप लोगों के साथ और भी खुश है मैं <laughs> जी जी, जी। <laughs> बहुत बहुत अच्छा लग रहा है रमेश पवार और सूरज बने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूँगा रमेश पवार जी से रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा आपका कला समृद्धि है उसके बारे में डिटेल से बताइए ये एक्चुअली में है क्या और इसकी शुरुआत कैसे आपने की सबसे पहले तो मैं आपका आ, और जितने सुनने वाले चाह अपने श्रोतागण हैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें इस स्टेज पे आपने बुलाया है और बोलने का मौका दिया कला समृद्धि के बारे में बताना चाहे तो कला समृद्धि एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे हमने 2018 में इसकी स्थापना की थी पिछले साल जबकि पहली बार इसमें 209 शॉर्ट फिल्म ने पार्टिसिपेट किया था जबकि मुझे थर्टी 31 कंट्रीज इसमें थी और इंडिया से लगभग 18 स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से हमने 106 फिल्मों को लास्ट टाइम भी ऑफिशियल सिलेक्ट किया था बट इस बार 2019 में अभी तक 400 से ज़्यादा फिल्मों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जबकि हमारी जो सबमिशन डेट थी वो फिफ्टीन ऑफ तो जून तक रखी थी हमने बट इतना ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आया उसमें कि हमें एक महीना पहले ही बंद करना पड़ा हो अचीज़ क्योंकि उतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि आ, शायद ढाई सौ तक फिल्में आ जाएगी तो उन लोगों का हम प्रॉपर न्याय दे पाएंगे बट uh, पहले डेढ़ दो महीने के अंदर मतलब पिछले एक महीने के अंदर इतनी ज़्यादा फिल्में आई कि हमने पहले अनाउंस कर दिया कि भी हमसे नहीं हो पाएगा हमें ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा सबमिशन क्योंकि 400 सौ फिल्में देखना 400 फिल्मों को जज करना और उतना पिछले साल तो एक साल का इवेंट एक दिन का इवेंट गया था बट इस बार चार दिन का इवेंट करने के बावजूद भी हमें लगता है कि चार इज़ अ गुड चार फिल्में को हम लोग प्रॉपरली हजार सत्रह में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी रियालिटी नाम की हुँ, हुँ, जो की आ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करते थे हुँ, हुँ, जब हम लोगों ने ये फिल्म बनाई तो हम लोगो ने पूरे इंडिया में लगभग हमें ट्वेंटी टू अवार्ड मिले थे उसके लिए इंडिया में और इंडिया के बाहर से तो जब हम लोग फेस्टिवल अटेंड करते थे तो अटेंड करने के बाद हमें जब ये पता चला कि जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स होते हैं जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे शॉर्ट फिल्म मेकर्स और फीचर फिल्म मेकर्स एक जगह में आ जाने चाहिए जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स को जो चैलेंजिंग है वो चैलेंजिंग चीज़ें फीचर फिल्म मेकर से वो पूछ सके कि हमें अगर फीचर फिल्म बनानी है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या है तो उसके लिए लिए हमने इस साल 2019 में में शॉर्ट फिल्म फिल्म मेकर्स मेकर्स और ये दोनों को एक ही में लाने के लिए इसका आयोजन किया। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर किस तरह से आप ये फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया एक फिल्म बनाकर और फिर धीरे धीरे आपने देखा कि बहुत ज्यादा पैमाने पर लोग जो है फिल्म सब बीट करना चाहते हैं एक 400 फिल्मों का जो है रैंडमली उनको देखा सुना नहीं है एक्चुअली हाँ। कि हम लोग कितने भी फिल्में को देख सकते हैं या उसको जज कर सकते हैं इसमें हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है पर कैसा होता है कि जब आपके पास फिल्में ज़्यादा होती है तो हमने अभी तक कोई, कोई स्पॉन्सरशिप या ऐसा कोई हम लोग उतने ज्यादा स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं ये करते हैं अच्छा, अच्छा। तो अभी तक हमने कोई भी एक भी स्पॉन्सरशिप ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पीछे हो कि भाई आप लोग जाओ आप करो हम तुम्हारे साथ में है तो हमारे साथ ऐसा कोई अभी तक स्पॉन्सर तो नहीं है और ना ही हमने किसी के साथ में ऐसी बात छेड़ी है कि क्या कोई हमें सपोर्ट करेगा अगर सपोर्ट करेंगे तो और एक कई बार कुछ लोग पूछते हैं तो हम बताते हम, हैं हम लोग, 15 लोग है पंद्रह लोग मिलकर हम लोग कुछ मनी हमारे इसमें से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सब लोग मिलकर हाँ। और जितने भी हम लोग कोई ऐसे बिजनेसमैन नहीं है तो हमारे इसमें से जो थोड़ा थोड़ा सेविंग हम लोग मंथली करते हैं वो सेविंग हम लोग पूरे साल भर रखते है हम बोलते हैं कि हमें अगले साल फेस्टिवल करना है तो उस के लिए हमें एक को इतना दिन का हमें इवेंट करना है तो हमें इतना खर्चा होगा तो हम लोग अपने ही में ही वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते है बट इस काल का तकरीबन सेवेंटी टू कंट्रीज हमारे समझ के बाहर था कि इतने ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्स और जैसा हमने सडनली ऐसा बोल दिया कि शायद हमें एक महीना पहले बंद करना पड़े तो काफ़ी सारे लोग निराश हो गए कि सर हम अभी तो आपके पास आने के लिए क्योंकि हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और आप जो कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के अप्रीशिएशन मिलते हैं बट क्योंकि जब आपको कहीं ना कहीं हम सेवेंटी कंट्रीज में इंडिया को रिप्रजेंट कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग विदेश से भी आते हैं काफ़ी पूरे इंडिया के लोग वो फेस्टिवल में मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए तो ऐसे लोग स्पॉन्सर नहीं चाहिए जो हमारे रिजल्ट में इंटरफेयर करें तो हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो जिनका फिल्मों के साथ में या रिज़ल्ट के साथ में कोई फेरफार ना हो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपने इसको शुरू किया और किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है वो भी आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को ये बात समझ में आ रहा है कि आप फिल्म फेस्टिवल को खुद ही मैनेज करते हैं आप ग्रुप मिलके के आठ दस लोग जो मिलकर ये काम कर रहे हैं और इसमें काफी लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है बाकी कोई स्पॉन्सर्स आप नहीं ले रहे हैं इस समय इन द सेंस आप उस पर काम नहीं किया है ऐसा मुझे लग रहा है <laughs> तो इन फ्यूचर आप करेंगे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जब लोगों का डिमांड आएगा तो करना ही पड़ेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधु 90.4 नाइनटी सुनते रहो फैन सुनते रहो नमस्कार, मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहो, रहो। मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम अभी रमेश पवार को सुन रहे थे और ये विशेष जो कला समृद्धि है इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करती है उसके बारे में हमने सुना तो अभी मैं सूरज बने से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को तो सूरज जी आप कैसे हैं बढ़िया सर है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके और आप अपने बारे में बताए क्या करते हैं मैसे आप बेसिकली तो, तो हम जॉब करते हैं और कला समृद्धि चालू करने का हमारा उद्देश्य यही था की कलाकारों को सही न्याय मिले मतलब लाइक जैसे जो न्यू कलाकार आते हैं स्टेज पे न्यू मूवीज बनाते हैं उनके लिए एक गुंड नजनक जैसे किसी को भी एक एक अवार्ड दे दे तो वो कितना खुश हो जाता है। सही उसके अंदर जागरूक करने मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, लिए फ्यूचर जो उनको ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा देने का काम कला समृद्धि चलती है कला समृद्धि का चालू करने का हमारा उद्देश्य यही था हमने बहुत सारे जगह पे गए हम लोग फिल्म फेस्टिवल देखे बहुत सारे जगह पे जाके हमने देखा कि कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो होते हैं ठीक बट वो सही सही तरीके से चीजों को न्याय नहीं दे पाते हुँ, कुछ हुँ, तो हमने एडिशनल कैटेगरीज हमारे फेस्टिवल में लाकर उसको और बढ़ावा दिया कि नहीं एक ही कैटेगरी को एक ही अवार्ड नहीं हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके लोगों को और उत्तेजक करे की आप करो आप जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो फ्यूचर फिल्म तक पहुंचाना चाहिए उनको तो उन फ्यूचर फिल्म तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये टाइम पे शॉर्ट फिल्म एंड फ्यूचर फिल्म को मर्ज कर दिया एक ही टाइम पे एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों को लाके खड़ा करेंगे उनके सवाल जवाब जिनको फ्यूचर फिल्म बनाने की इच्छा है वो डायरेक्टली शॉर्ट फिल्म मेकर फ्यूचर फिल्म से अपना कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं मतलब लाइक ज्ञान देना ज्ञान लेना वो फेस्टिवल के अंदर होगा थोड़ा सा सिखाएंगे भी लाइक उस टाइप में कि कि किसी को फ्यूचर फिल्म बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए होते हैं क्या क्या करना चाहिए कैसे कैसे फॉलो करके आगे तक जाना चाहिए तक रीच कैसे करें। तो वो सब कहा निकाले तो ये प्लेटफॉर्म हमने उसमें बना दिया की आप यहाँ आओ यहाँ पे सब लोग आपके साथ है शॉर्ट फिल्म मेकर भी है फ्यूचर फिल्म मेकर भी है आप उनका काम देखो वो आपका काम देखेंगे क्वेश्चन करो सवाल करो समझो क्या करना चाहिए फ्यूचर में क्या स्टेप लेनी चाहिए क्वेश्चन करके पूरा एक एकजुटी से एक प्लेटफॉर्म बोलते ना एक इंडस्ट्री शॉर्ट फिल्म एंड फ्यूचर फिल्म की एक इंडस्ट्री बनाने का एक जरिया हमने आई थिंक एक स्टेप उठाया है अभी मे बी वो अभी कब तक पॉसिबल होगा वो तो आगे जमाना ही देखेगा नेक्स्ट फ्यूचर फिल्म ने हम लोग वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और जिस तरह से आप जिस एम को लेकर आप इन फेस्टिवल को शुरू किया है वो कहीं ना कहीं सभी को एक अच्छा मंच मिले सबको सम्मान मिले सबको बराबर का जो अधिकार है वो मिले इस उद्देश्य से इस... आपने इन चीज़ों को शुरू किया है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं और मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज सूरत जी क्या देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को मुझे लगता है यही मैसेज देंगे सबके लिए कि अगर आपको ये इंडस्ट्री में आना है आपको ये इंडस्ट्री में अगर कुछ बनना है तो आपके अंदर टैलेंट है तो कला समृद्धि एक ऐसी जगह है जिस टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को बस आपके अंदर बाकी कुछ नहीं चाहिए आपके अंदर कला है तो आइए देखिए समझिए और डेफिनेटली आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने की जवाबदारी पूरी तरह से हमारी जी जी जी और रमेश पंवार आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को एक्चुअली uh, श्रोताओं को मैसेज यही है कि देखिए अगर आपको बिना पढ़े जैसे आपको नॉर्मली तैरना भी है तो आपको कुछ दिन उसका प्रैक्टिस करना होता है उसके लिए सीखना पड़ता है तो आपके अंदर कला भी है तो उस कला को आपको आगे बढ़ाने के लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा तो फीचर फिल्म बनाना हो या शॉर्ट फिल्म बनाना हो उसमें जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका अच्छे से रिसर्च करें आपको नहीं पता है तो पूछिए गूगल सारे गूगल यू ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप रिसर्च करके बना लीजिए और नहीं होता है तो ऐसे जैसे कला समृद्धि फेस्टिवल है ऐसे फेस्टिवल में अटेंड कीजिए जहाँ पर हम लोग ऐसे वर्कशॉप बना करते हैं जहाँ पर फिल्म फिल्म मेकर्स आके आपको फ्री में उसका एडवाइस देंगे रमेश जी एंड सूरज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने कला समृद्धि के बारे में और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा फेस्टिवल आयोजन किया जाता है जहाँ पर आप अपनी शॉर्ट फिल्म हो फीचर फिल्म हो वो आप सबमिट करके उसका जो है सही तरीके से आप मापदंड कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को देख उन्होंने अलग अलग, अलग कैटेगरीज बनाई हैं उसमें हम लोग अपनी फ़िल्म को सबमिट कर सकते हैं रमेश जी एंड सूरज जी थैंक यू सो मच हमें भी बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कि पूरी और मेरे टीम आप सभी के शुक्रगुजार हमें <laughs> चलिए रमेश जी एंड सूरज जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल ढेर सारी शुभकामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 ले लो से के, के दो मेरा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 रा